नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप अपने करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकें और आपको अलग अलग विषय के बारे में जानकारी मिल सके और जिस फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं उस फील्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके तो इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं अलग अलग एक्सपर्टाइज लोगों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं ताकि आपको उस फील्ड के बारे में उस एरिया के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी सके और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिल सके यही हमारी शुभकामना है तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए मुंबई महाराष्ट्र से डॉक्टर मुरोलानी ठिकारे, ठिकारे हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं एंड रिसर्चर है बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और साथ ही साथ काफी रिसर्च वर्क उन्होंने किया है और अभी भी वो इसी वर्क को कर रही तो आइए आप सभी की तरफ से डॉक्टर मरलानी जी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुलानी जी बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए और कल जिस तरह से हमने हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें हमें अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जो रिसर्च वर्क होता है जो भी हम लोग स्टडी करते हैं काफ़ी बातें करते हैं और लोगों के जितने नज़दीक जाते हैं उनसे जुड़ते हैं उनसे बातें करते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छी बातें हमें समझ में आता है बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आज हम लोग आपसे जानने की कोशिश करेंगे करियर इन मैनेजमेंट के बारे में कई बार होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं फिर मैनेजमेंट स्किल को भी देखा जाता है और मैनेजमेंट एक अलग एरिया होता है जहाँ पर कुछ स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ख़ास बातें उसमें सीखनी पड़ती हैं आज के समय में जैसे कॉपरेट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है जानना पड़ता है और अच्छे पोजिशन पे होते हैं तो हमारी दोनों चीज़ें हैं मनी एंड स्टेटस दोनों बना रहता है तो उसको कायम रखने के लिए भी कुछ चीज़ें हमको जो हमारे अंदर स्किल है वो सारी डेवलप करनी पड़ती है तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो विद्यार्थी आज, आज आपको सुनेंगे तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि करियर इन मैनेजमेंट जब बात करते हैं तो मैनेजमेंट ये क्या है इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट के बारे में पूछो तो इट इज़ लाइक इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। आप कोई भी कंपनी में जाओ वहाँ पे आपको व्यवस्थापन पता पड़ेगा व्यवस्थापन होता है चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री है हेल्थ केयर इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है हर जगह पे हर फील्ड में व्यवस्थापन होता है तो व्यवस्थापन करने का भी एक कला है एक विद्या है और उसके लिए भी कुछ एक स्पेशल ज्ञान होता है तो जब भी हम व्यवस्थापन की बात करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग चार स्पेशलाइजेशंस आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग करना अगर आपको किसी भी सर्विसेस या प्रोडक्ट को बेचना है मार्केटिंग करना है तो उसका एक स्पेशल ज्ञान होता है स्पेशल नॉलेज होता है <laughs> अगर आपके एम्प्लॉयज़ को अच्छे से संभालना है ट्रेड यूनियन को मैनेज करना है या लेबर लॉज फॉलो करने हैं तो उसका भी एक स्पेशल नॉलेज होता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली इफेक्टिवली फंक्शन करें इसके बाद आपका आता है फाइनेंस में करियर करना कि कैसे हम मनी रिसोर्सेस कैसे जनरेट करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आया हुआ रिसोर्सेज मनी हम कैसे उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें एंड फिर चौथा पांचवा विषय जो चौथा विषय जो आता है वो आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्योंकि जब हम बात करते हैं मैन मशीन टेक्नोलॉजी ये दोनों के जब बात करते हैं तब इसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें कि जिससे वेस्टेज कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बने और लास्ट आपका विषय आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर होना अलग बात है और मैनेजमेंट में उसके लिए बात करना अलग बात है जैसे आजकल का जमाने में जो चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली कनेक्टेड विथ आईटी टी मार्के सेक्टर आई सेक्टर से तो ये मैनेजमेंट का करियर है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि अलग अलग सेक्टर में है और अगर इसको अच्छी तरह से समझ के हम लोग अलग फील्ड से जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे या आईटी सेक्टर से जुड़कर भी हम लोग मैनेजमेंट में रह सकते अपनी स्पेशलिटी के अनुसार हम उस चीज़ में उस जगह पर पहुँच सकते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारी बातचीत में ये बात आई कि हरारकी ऑफ़ यूनिवर्सिटी ये क्या है जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है हाँ, हाँ. कि हम कहाँ पे एम बी ए करें हुँ, हुँ. अभी मैनेजमेंट में अगर एजुकेशन लेना है तो बारहवीं के बाद भी बैचलर डिग्री होती है हुँ. और मास्टर डिग्री होती है जहाँ तक मेरा अगर आप सजेशन लो तो मेरा सजेशन यह है कि मास्टर डिग्री करने के लिए आप मैनेजमेंट सेलेक्ट करो बैचलर डिग्री आपको जहाँ पे कोर एरिया में इंटरेस्ट है वहाँ पे आप बैचलर डिग्री पूरा करो और जब भी आप मास्टर डिग्री करने चाहते हो तो सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट होती है और उसके हिसाब से आपका यूनिवर्सिटी डिसाइड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हायर ऑफ यूनिवर्सिटी देखें कैसे कहाँ से आपने किया वो अच्छा कहाँ जाता है तो जैसे अगर समझे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आईआईएम है आई आई है अगर आप वहाँ से मैनेजमेंट का प्रोग्राम करते हो डिग्री डिप्लोमा या एनी प्रोग्राम करते हो हुँ, तो हुँ. उसकी वैल्यू इंटरनेशनल होती है क्योंकि बहुत रिगरस वे से बहुत तो अच्छी तरह से वो बच्चों से पढ़ाई करवा के लेते हैं कि जिनके कारण उनका करियर बहुत अच्छा हो जाता है ये हो गई पहली लेवल उसके बाद फिर अगर आप एम बी ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो उसकी भी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है इसके बाद तीसरा जो लेवल आता है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का आपका एजुकेशन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया बड़ौदा यूनिवर्सिटी से किया पुणे यूनिवर्सिटी से किया तो ये जो सब यूनिवर्सिटीज़ हैं ये स्टेट गवर्नमेंट आपका क्लासेस कॉलेज से आप करते हो उसकी भी वैल्यू होती है फिर इसके बाद अगर आप हर मतलब जब आते हो तभी वहां पे डीम यूनिवर्सिटीज आती है है क्या? आ, ये, जो, ये है। अच्छा, अच्छा, च्छा, च्छा, च्छा, च्छा। लेकिन डीम यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और इनको इंटरनेशनल मानांकन जिसको एक्रेडेशन कहा जाता है ये इनके पास होता है जैसे एग्जाम्पल एन एम आई एम एस है नरसिंह मोन्जी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है या बीट्स पिलानी है आई नहीं, टी मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी के अंदर गया अच्छा, ये स, ये अपने खुद के इनका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है हुँ, हुँ, और ये लेकिन बहुत अच्छे से एजुकेशन बच्चों को देते हैं इसके बाद आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो सबसे लोएस्ट रैंक में आता है तो यहाँ पे करने के लिए थोड़ा सोच के आपको जाना है कि सच में ये यूनिवर्सिटी का अच्छा है अंदर अच्छे तरह से प्रोफेसर्स है अच्छे तरह से लाइब्रेरी हैं अच्छी तरीके से बच्चों प्लेसमेंट है अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया जाता है कि नहीं ये थोड़ा आपको सोच के अंदर जाना होता है तो ये यूनिवर्सिटीज़ की हर है इंडिया के अंदर चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ हम लोग मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं और किस किस तरह की जो है उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है वो हमने जाना अभी आइए आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम लोग कई बार होता है कि हम लोग को एडमिशन लेना है कई बार हम लोग पास आउट हो जाते हैं बारहवीं के बाद फिर हमको डिग्री कॉलेज में कोई अच्छे कॉलेज में जाना होता है तो वहाँ पर एक बात आती है कि एंट्रेंस की और एंट्रेंस ये क्या है और किसको कैसे करना होता है यहाँ पे मैं बारहवीं के बाद के बजाय मैं आपको ग्रेजुएशन के बाद के बताती हूँ जैसे अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपको आईआईटी आई टी आई आई यहाँ पर जाके अगर आपको मैनेजमेंट का कोर्स करना है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करना है तो कैट एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है अच्छा, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट और जनरली वो एग्ज़ाम दिसम्बर या नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में होती है और तीन या चार महीने पहले से एनरोलमेंट उसका चालू होता है लेकिन ये एग्जाम पास करने के लिए आपको थोड़ी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी आप ऐसे ही गए और बैठे एग्जाम के लिए तो वो नहीं, नहीं हो सकता एज़ फार एज़ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न आता है तो वहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट एमबीए मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है तो उसको हम लोग महाराष्ट्र में उसको सीईटी कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो वहाँ वो थोड़ी कंपेयर टू कैट इजी रहती है लेकिन उसके लिए अगर आप पूर्व तैयारी अच्छे करते हो तो आपको ज़रूर अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है ये अच्छे में कितना दिन का होता है क्या क्या क्या होते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं क्या करते हैं में एंट्रेंस टेस्ट आ, में। अभी एग्जेक्टली exactly मुझे उसका सिलेबस नहीं पता जी, है जी, जी। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ उनके छे विषय होते हैं और एक होता है लॉजिक एक होता है मैथमेटिक्स अच्छा, एक होता अच्छा, है इंग्लिश कॉम्परेंट जनरल कॉमन ये चीजें ये जो ये थिंक रैशनल थिंकिंग ऐसे उनके सब्जेक्ट होते हैं और जैसे टाइम क्लासेस है या ऐसे कोई प्राइवेट क्लासेस हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से करियर लॉन्चर हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं बच्चों को ये एग्जाम करने के लिए उनको सिखाते भी हैं और उनसे मॉक टेस्ट लेते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें अच्छा ये इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में हमारा वो इंटेलेक्ट जो टेस्ट हो जाता होगा शायद कि वो उस हिसाब से परफेक्ट है कि नहीं ऐसा कुछ होगा इसमें आ, कि क्या देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों आ जाता है अगर थोड़ा सा और सब्जेक्ट कहे तो जनरल नॉलेज होता है जो आप अगर डे टू डे न्यूज़ पढ़ रहे हो या टी न्यूज़ देख रहे हो तो वो आपका जनरल नॉलेज में आता है बाकी का जो सिलेबस होता है मेरा first... प्रश्न ये था आ, कि हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिया क्यों जाता है क्या उनको चाहिए होता है वो किस वजह से उन चीज़ों को आ, एक बीच में वो एंट्रेंस वाली जो बात आती है वो किस लिए किया जाता है एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए किया जाता है कि बेसिक चीज़ों के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट एक करियर है एक सेपरेट डिसिप्लिन फैकल्टी है हुँ, हुँ। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कुछ बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आते हैं कुछ बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड के आते हैं कुछ बच्चे साइंस के हैं कॉमर्स के हैं तो उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के एक कॉमन लेवल का एजुकेशन उनके पास हो अगर आप एम का दो साल का सिलेबस भी देखोगे तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉज भी आपको थोड़े सीखने पड़ते हैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी सीखना पड़ता है है आपको मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी सीखने पड़ते हैं आपको कम्युनिकेशन भी सीखना पड़ता है तो उसके लिए बच्चों को इवन स्टैट्स वगैरह सीखना पड़ता है मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है तो बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम की ट्रेनिंग दी जाती है ओके okay, ओके okay, अभी समझ में आ गया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त इन सारी चीजों को समझ गए होंगे कई बार होता है कि एंट्रेंस के बीच में देना है तो एंट्रेंस इसलिए देना है आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट स्किल या फिर मैनेजमेंट की जो बातें हैं वो अच्छी तरह से आप समझ सकें और राउंड अप उन चीज़ों को समझते हुए आप जब करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं क्योंकि एक छोटा काम नहीं होता है एक बड़े लेवल पे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और कुछ मिनिमम जो जिस तरह से हम लोग पास आउट होते हैं वैसे ही कुछ क्वालिटी कुछ स्किल्स कुछ आपके पास जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए जिसका ये बहुत ही अच्छा एक एंट्रेंस एग्जाम में आप तैयार हो जाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गाना तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मनानी जी आप कौन से गाने पसंद करते हैं और ओल्ड फिल्मी गाने अगर आप सुनते हैं तो एक आध गाने के बारे में बताइए जो आपका पसंदीदा हो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे टोटली एजुकेशन से लेके कोई और मोड़ पे लेके आ रहे हो एनी हाउ Hmm. Uh, मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है जैसे ओ मेरे दिल के चैन ये जो राजेश खन्ना का और अनुजा का गाना है जी जी जी ये गाना मुझे बहुत अच्छा <laughs> लगता है तो अगर हो सके तो आप ये अगर बजाएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि ब्रेक में हम लोग मृणाली जी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना डेडिकेट करेंगे ओ मेरे दिल के चैन ये उनके लिए खास आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो हो <गणागा> मेरे दिल के छ मेरे दिल के छनाए चे, मेरे दिल ही साया देख के तुम जाने जहा शर् गए अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो तो जरा हाय ऐसे न आए बरा की चैन चैन आए मेरे दिल को का नाम मेरा थर और नहीं इन झुकती पल के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचिता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए छे मेरे दिल को दुआ की कीजिए यू तो अकेला भी अखसर गिर के संभल सकता हूँ मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम ला के दिए ओ मेरे चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन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 और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं करियर इन मैनेजमेंट के बारे में जैसे कि डॉक्टर मोलानी जी हमारे साथ है मैनेजमेंट के जो गुड़ में बातें हैं कि इस तरह से हम लोग उस विषय को जान सकते हैं समझ सकते हैं उसके बारे में ऊपरी बातें हमने देखा और कौन कौन से यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है उसके बारे में हमने जाना आइए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इस फील्ड में किस तरह से अच्छा कर सकते हैं और सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश कि इस फील्ड में में जिन्होंने अच्छा काम किया है कुछ कुछ के तौर पे कुछ लोगों की शॉर्ट शॉर्ट रूप बताइए एक दो लोगों का जैसे आपने कहा जो लोग करियर मैनेजमेंट में करते हैं चाहे आईएम हो चाहे मुंबई से जे हो या अच्छे इंस्टिट्यूट से करते हैं और बहुत अच्छे स्टडी करते हैं अगर आप एक्चुअली जाके कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे कोई भी कंपनी में जाएंगे कॉरपोरेट में जी जी जी तो वहाँ पे जो सबसे सीनियर लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनका मैनेजमेंट ये डिग्री नाइन्टी नाइन आपको लगेगा दिखेगा कि इनका डिग्री है क्योंकि मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली मार्केटिंग एचआर इसमें यह ऐसा नॉलेज है कि जो आपको अदर सब्जेक्ट्स में नहीं मिलता है तो ये ज्ञान की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं क्योंकि मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली समथिंग टू प्लस टू फोर ये वहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं आता है हुँ, हुँ, तो जब आप मैनेजमेंट करते हो तो आपका बहुत सारे स्टेक होल्डर से आपका रिलेशन होता है बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ संभालनी पड़ती हैं तो जनरली एक टॉप लेवल के जो पोजीशंस होते हैं जैसे मार्केटिंग मैनेजर हैं एचआर मैनेजर जनरल मैनेजर कंपनी के या लीगल मैनेजर जो भी रहते हैं तो इन लोगों को मैनेजमेंट की डिग्री ये चाहिए ही चाहिए इसके सिवा वो वहाँ पे जाके वो पोजीशन पे जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते फिर कहीं ना कहीं फिर उनको सपोज़ अगर आपका वो नॉलेज कम पड़ रहा है तो बीच में वापस मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को गैप ले या डिस्टेंस एजुकेशन पर ये डिग्री पूरी करनी ही पड़ती है क्योंकि मैनेजमेंट व्यवस्थापन का हर बात समझना हर एंगल को समझना हर स्टेक होल्डर को समझना हर स्टेक होल्डर की गोल को समझना और उसमें से सक्सेस को लेके जाना कंपनी को आगे बढ़ाना इंटरनेशनल कंपटीशन में रहना कंटिन्यूसली चेंजिंग एन्वायरमेंट एन्वायरमेंट का डायनामिज्म, और हमारे लैंग्वेज में हम उसको वका कहते हैं वोलाटाइल एनवायरमेंट जो है ये समझना ये इसके लिए वो अलग लेवल का एक परस्पेक्टिव आपको नॉलेज में एजुकेशन में डेवलप किया जाता है जो एक आम आदमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो मैनेजमेंट का अगर आज के आने वाले जनरेशन के लिए तो मैं कहूँगी कि मैनेजमेंट में आपको एक डिग्री तो करनी ही करनी है कि जिससे आप कोई भी फील्ड में हो या तो आप सक्सेसफुल एम्प्लॉय रहेंगे या तो आप सक्सेसफुल एम्प्लॉयी बनोगे चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं इसके लिए डिग्री बहुत ज़रूरी है बहुत सारी ने लेकिन एक डिग्री तो अति आवश्यक है जिसके माध्यम से आप जो है एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं अच्छे जो है मैनेजर आप बन आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं तो आइए विषय को आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में काफी कश्मकश रहता है और हो सकता है कि हम लोग मैनेजमेंट लेवल पे जाने की कोशिश करें उसमें क्या दिक्कतें आती हैं पढ़ाई के समय में या फिर डिग्री हासिल करते वक्त कौन सी ज्यादा मुश्किलें आती हैं जनरली अगर आप मुझे पूछें तो मैं कहूंगी मैनेजमेंट की डिग्री लेना ये अच्छी बात है मैनेजमेंट का कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो या डिप्लोमा प्रोग्राम हो उससे ज़्यादा डिग्री लेना ये अच्छी बात है क्योंकि डिग्री की वैल्यू इंटरनेशनली होती है जनरली जहाँ तक ये पूरा जनरली अगर आप डिग्री की बात कहो तो दो साल का ये कोर्स होता है और दो साल के कोर्स में आपको बहुत अलग अलग विषय पढ़ने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एखाद बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है तो उसके लिए अकाउंट्स पढ़ना थोड़ा दिक्कत वाली दिक्कत बात हो वाली जाती बात। है या जैसे इंजीनियर का बच्चा है इंजीनियर बैकग्राउंड का जिसका बीई ई हुआ है वो अगर मैनेजमेंट करने आता है तो उसको साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है तो ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के आ, पढ़ने पढ़ते समय आपका बेसिक लेवल का नॉलेज आपका बैचलर डिग्री का नॉलेज और अभी मैनेजमेंट का नॉलेज में फ़र्क पड़ता है तो थोड़ा तकलीफ़ होती है और दूसरी बात यह है बहुत टेक्निकली अगर आप मुझे पूछो तो मैनेजमेंट कम्स अंडर सोशल साइंस और जैसे साइंस का बच्चा है या इंजीनियरिंग का बच्चा है ये लोग सब प्योर नेचुरल साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं तो थोड़ा उन लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सोशल साइंस के स्टडी को समझे कैसे उसको रिटेन कैसे करें उसको रिप्रोड्यूस कैसे करें ये दिक्कतें उनको ज़्यादा आती हैं और जनरली अगर समझो बच्चा अगर आ, सोशल साइंस के बैकग्राउंड से है तो उसके लिए वापस स्टैट्स पढ़ना नंबर्स पढ़ना या प्रोडक्शन मैनेजमेंट के टेक्निकल बातें समझना ये उसके लिए थोड़ी दिक्कतें वाली बात हो जाती है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो किस तरह की बातें आपको सीखनी पड़ेगी समझनी पड़ेगी तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आ, इन बातों को अच्छी तरह से समझना होगा और आपको दो साल का जो मेहनत है वो शायद अच्छी तरह से करना होगा तब जाके आप इसमें अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग अच्छा करें ऐसी हम शुभकामना करते हैं और एक बात आती है कि जब हम लोग पढ़ाई पूरा कर लेते हैं और फिर बात आती है प्लेसमेंट की जहाँ पर हम लोग नौकरी ढूँढना कह सकते हैं कॉमन शब्दों में और इसमें होता है कि कई बार स्कूल में ही कुछ एजेंट्स आते हैं प्लेसमेंट ये पॉलिसी क्या है उसके बारे में बताइए जनरली ये पूरे बच्चों में आजकल के ये जो न्यू जनरेशन है इनका एक माइंडसेट हो गया है और शायद ये पेरेंट्स का भी माइंडसेट हो गया है कि जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो तो बच्चे को इमिडिएटली कॉलेज से ही नौकरी मिल जानी चाहिए नहीं, नहीं। और अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए जैसे ये कॉलेज की इतनी फ़ीस है मैं इतनी फ़ीस इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इमिडिएटली उसका मुझे आर मिलना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए तो ये शायद जो हमारे बीच में ये चल रहा है जो थिंकिंग चल रही है आज के दिन में बच्चों के बीच में या उनके पेरेंट्स के बीच में ये गलत थिंकिंग है एजुकेशन एजुकेशन होता है और जॉब जॉब होता है ये दोनों चीज़ें आप साथ में नहीं कर सकते हमें ये सोचना है कि हम एजुकेशन क्यों लेते हैं मैनेजमेंट का एजुकेशन क्यों लेते हैं क्योंकि जनरली ये एजुकेशन आप एट द एज ऑफ ट्वेंटी लेते हो राइट और आपको ये एजुकेशन आप सिक्सटी ईयर तक काम करने वाले प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ ऑफ योर लाइफ है तो चालीस साल आपने जो ये नी लिया हुआ नॉलेज है इसको आपको चलाना है और इसके लिए आप ये ज्ञान मैनेजमेंट के दो साल के कोर्स में लेते हों लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन से आते हो कि बस दो साल पूरा किया और इमिडिएटली मुझे आने वाला पहला जॉब या दूसरा जॉब बहुत अच्छे पगारों का मिले या बहुत अच्छे सैलरी का बहुत अच्छे लेवल का मिले ऐसे नहीं हो सकता है ये बहुत गलत धारणाएं लोगों के बीच में है कि मैनेजमेंट किया तो बहुत अच्छी उसके नौकरी मिलेगी और रही बात प्लेसमेंट के बारे में प्लेसमेंट ओपनिंग के बारे में अगर आप थोड़ा गौर करो अच्छे से थोड़ा पीछे जाके कर कर गौर करेंगे तो देखेंगे कि 1940 से ले 1950 ये एक ज़माना था जहाँ पे लीगल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व था या लीगल भी नहीं कर सकते उस समय अगर बंदा बीए हुआ है तो भी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी बहुत उसको नौकरिया जैसे ही आपने बीए खत्म किया आपके सामने नौकरी रहती थी हुँ, हुँ. अगर आप 50 से 60 ये अगर आप डी में आ जाओ तो आपको पता पड़ जाएगा कि वहाँ पे लॉ ये एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और जैसे ही अगर बंदा लॉ कंप्लीट करता है उसके लिए बहुत सारे नौकरी के अपॉर्चुनिटीज़ रहते थे आप थोड़ा सिक्सटी टू सेवेंटी के बीच में आ जाओ आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा उस समय मेडिकल एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी और जो बच्चे मेडिकल कर रहे हैं एमबीबीएस कर रहे हैं एजुकेशन आगे पढ़ रहे हैं स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी सेवेंटी टू एटी के बीच में अगर आप देखेंगे उस समय इंजीनियरिंग के बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो जो भी बच्चे वो इंजीनियरिंग करने जाते थे उनको अलग अलग इंजीनियरिंग मे बी सिविल इंजीनियरिंग मे बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस समय उनका बहुत ज्यादा डिमांड था hmm. आप एटी से नाइनटी अगर देखोगे तो एटी से नाइन्टी के बीच में कॉमर्स वाले थे उनकी ज्यादा वैल्यू थी अगर बंदा बीकॉम कर रहा है सीए कर रहा है तो उनके लिए बहुत करियर के करते होते थे। वाले उनको करते थे। 90 से दो हजार वाले, जो थे, वाले गे। या कंप्यूटर इंजीनियर <laughs> उनकी बहुत डिमांड थी जैसे नहीं अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके भी अगर कंप्यूटर से बाहर निकलता है तो उसके लिए जॉब रेडी था इतनी वो सिचुएशन थी दो हजार के बाद अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस बढ़ा और उसमें से भी ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस आप देखेंगे तो वो इम्पोटेंस था मार्केटिंग वालों का जैसे ही आपने मैनेजमेंट का मार्केटिंग का अगर एजुकेशन ख़त्म किया तो कंपनी आपको हमेशा वेलकम करती थी क्योंकि उनको मार्केटिंग करने वाले उनके प्रोडक्ट को आ, सेल करने के लिए उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए उनको मार्किटिंग वाले चाहिए थे 2005 के बाद अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो एम बी ए फाइनेंस वालों की थोड़ी वैल्यू थी तो अगर आप ये ये टाइम जब आप गौर से देखेंगे तभी बहुत सारे प्राइवेट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आ रहे थे वो अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न या इन्वेस्टमेंट के इश्योरेंस ये ओपन कर रहे थे तभी उनको मैनेजमेंट फाइनेंस स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत थी लेकिन 11 और 12 2011 12 से ये सिन्दारी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा अगर आज के दिन में आप कहो 2017 15 16 17 ये गैप में कहो तो अभी डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग ये दिखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बैठे हैं आराम से कोई भी चीज़ को ऑर्डर कर रहे हैं अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट लेकिन बाद में वो आपके घर तक वो चीज़ सही सलामत पहुँचना ये एक जो कंप्लीट लॉजिस्टिक है ये आज में बहुत बड़ा चैलेंज है हर कंपनी के लिए और इसके लिए आज में अगर आप देखेंगे कंपनी ज़्यादा करके बच्चे वो लोग देख रही है जो ने ऑपरेशन में मैनेजमेंट कंप्लीट डिग्री किया है क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो करते हैं या प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट वो लोग ये सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो जहाँ तक प्लेसमेंट का ये आता है कि जो हमारा माइंडसेट बना है कि जैसे मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ तो मुझे नौकरी मिलेगी ऐसा नहीं होता नौकरी ये डिमांड सप्लाई पे चलती है किस चीज़ पे कौन से डिकेड में कौन से समय पे किसका डिमांड चढ़े और किसका डिमांड उतरे ये बोल नहीं सकते इसीलिए जब हम एजुकेशन लेने के लिए आते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये ज्ञान मैं जो ले रहा हूँ ये ज्ञान मुझे आगे चालीस साल के लिए चलाना है और इसको मुझे यूटिलाइज इसके कॉन्सेप्ट इसके थियोरी समझ के लेने क्योंकि मास्टर डिग्री के बाद के पास सीधा पीएचडी ये एक ही ऑप्शन होता है तो उसके बाद आपको अपडेट करना होता है नॉलेज ओनली बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स <laughs> तो इसीलिए फाउंडेशन आपके पक्के करने हैं ना सिर्फ आपको सिर्फ नौकरी करना है और कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज ये कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है टीचर्स कोई आपके प्लेसमेंट के कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एजेंट नहीं है ये आपके पास ज्ञान देने के लिए कॉन्सेप्टुअली थोरिटिकल नॉलेज देने के लिए आपके पास आए हैं तो इसीलिए उनसे पहला वो प्राप्त करें बाद में आपको ज़िंदगी भर पैसा कमाना ही है और करियर का लैडर चढ़ना ही है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में आपने बताया और इसके साथ ही प्लेसमेंट का जो रोल है वो किस तरह से अदा करना है या किस तरह से होता है उसका जो रियल पिक्चर है वो आपने समझाया हमें और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त सुन रहे हैं माता पिता और बच्चे उन सभी को प्लेसमेंट की जो सही मायना है वो समझ में आ गया होगा और आप थोड़ा सा कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों का ये एक थीम रहता है कि डिग्री हाथ में मिलते ही नौकरी लग जाए तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल वाली है और रॉन्ग पैटर्न है इसको आप देखिए मत लेकिन बच्चे को अगर अच्छा करियर बनाना है अच्छी जगह पे आपने आ, अपने आप को स्थापित करना है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा काबिलियत बनाना है काबिलियत बनाना है और अच्छी तरह से वो अपने आप को सेट करना चाहे तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ख़ुद के लिए जब तक हम खुद के लिए टाइम नहीं देते हैं हो सकता है कि आपको तुरंत आपको जो है नौकरी भी लग जाए लेकिन उस नौकरी को करने के बाद फिर आप कुछ समय के बाद अच्छा फील नहीं करेंगे क्योंकि वो जिस तरह से आप जो सोच के जिस तरह से हम लोग जिस को लेकर चलते हैं वो एम कम्प्लीट होने के लिए थोड़ा थोड़ा सा आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना होगा और जैसे अभी हमने सुना कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना चाहिए जिससे आपको अपग्रेडेशन मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे तो चलिए आज के एस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया डॉक्टर मनाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया हमें बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और ये जो मधुबन रेडियो Radio. है इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर थैंक यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए हम गुड़ विशेष करते हैं शुभकामना करते हैं कि आप अच्छा करें मस्त मस रहे, रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें इन शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर मनोहान को दीजिए इजाज़त नमस्कार